तथा ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न आसन व मुद्राएं बन जाती हैं, जिन्हें देखकर साधक की स्थिति बताई जा सकती है इसके उल्टे यदि वे आसन व मुद्राएं सीधे की जावे तो ध्यान की वही भावदशा बन सकती है तब क्या आसन प्राणायाम मुद्रा और बंधों के अभ्यास से ध्यान उपलब्ध हो सकता है ध्यान साधना में उनका क्या महत्व और उपयोग है प्रारंभिक रूप ऐसी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 उसे लेटना पड़ता है समझने है एक आदमी ऐसा पैदा हो जो सोना न जानता हो जन्म के साथ तो वो कभी लेटेगा नहीं तीस वर्ष की उम्र में उसको पहली दफ़ा नींद आए तो वो पहली दफ़ा लेटेगा क्योंकि उसके भीतर की चित्तशा बदल रही है और वह नींद में जा रहा है तो उसको बड़ी हैरानी होगी कि यह लेटना अब तक तो कभी घटित नहीं हुआ आज वो पहली दफे लेट क्यों और कब तक वो बैठता था चलता था उठता था सब करता था लेटता भर नहीं था अब नींद की स्थिति बंध के भीतर इसलिए लेटना बड़ा सहयोगी है क्योंकि लेटने के साथ ही मन को एक व्यवस्था में जाने में सरलता हो जाती है। लेटने में भी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग स्थितियां होती हैं एक थी नहीं होती क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के चित्त भिन्न होते हैं